जा रहे थे उनके साथ में नहीं आई थी अलग रास्ते से अक, अलग अकेले ही ये चले थे रास्ते में जो सिपाही आए उन्होंने और श, श्री और श्री हिरण्य इनके जो सिपाही आए थे उन्होंने श्री उन गौरीय वैष्णव के साथ में उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास में तुम्हारे साथ में कोई व्यक्ति है रघुनाथ उसका नाम है परंतु तो सबने कहा कि हमारे साथ में नहीं है शिवानंद सेल उनमें उन है शिवानंद सेन ने कहा कि हमारे साथ में नहीं है वो। वो। श्री शिवानंद पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी और श्री महाप्रभु के पास में उसके पहले ही श्री रघुनाथ दास महाप्रभु के शरणागत हो गए महाप्रभु के पास में ये पहुंच गए शिवानंद उनका श्री रघुनाथ दास के साथ में महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर ने सबसे परिचय कराया सारे भक्तगण चार महीने तक रहे वहां पर जब ये सुनादास ने हेरने और श्री गोवर्धनदास इन दोनों ने जब ये सुना कि रघुनाथ अत्यंत विरक्त होकर के वो कहीं भिक्षा मांगते हैं और गर्ण स्तंभ सिंहद्वार उन सिंह द्वार के ऊपर खड़े होकर के बेभिक्षा मांगते हैं तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने किसी सेवक को भेजा चार सौ मुद्रा लेकर के भेजा कि बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसको अच्छी तरह से उसके पास में धन रहना चाहिए परंतु श्री रघुनाथ दास ने उस सेवा को भी नहीं लिया शुरू शुरू में जब इन्होंने कुछ पैसा देना चाहा उस तो समय भी नहीं लिया और केवल श्रीमद महाप्रभु की भिक्षा के लिए ये उसमें से केवल कुछ पैसा लेते आठाना मात्र और उससे महाप्रभु की भिक्षा दो वर्ष तक इन्होंने कराई फिर महाप्रभु की भिक्षा कराना बंद कर दिया महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं परंतु तो श्री रघुनाथ महाप्रभु की प्रवृत्तियों को देख करके अपने आप ही करते चले जा रहे हैं वैसा ही और महाप्रभु बड़े पसंद हो रहे हैं मन में विचार कर रहे हैं कि विषयी अन्न खाने से मन विषयी से युक्त हो जाता है दाता भोक्ता दोनों का ही कहीं हित नहीं होता है इससे बड़ा अच्छा हुआ कि उसने हमारी भिक्षा कराना बंद कर दिया था महीने में दो बार भिक्षा कराते थे वो बंद कर दिया है श्री रघुनाथ सिंह द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा करते हैं पांच फिर इन्होंने सिंह द्वार के ऊपर खड़े होकर के भिक्षा ग्रहण करना भी बंद कर दिया और किसी क्षेत्र में जाकर के भिक्षा करने लगे वहां पर आ जाते जो कुछ भी मिल जाता जैसा मिल जाता उसको प्राप्त कर लेते प्रभु कहे भाल कैल छह द्वार महाप्रभु को जब ये पता लगा स्वरूप ने कहा कि अब तो द्वार के ऊपर भी रघुनाथ नहीं खड़े होते हैं अब किसी क्षेत्र में जाकर के वे भोजन कर लेते हैं प्रसाद ले लेते हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ सिंह द्वार छोड़ दिया अच्छा किया सिंह द्वार की जो भिक्षावृत्ति है वो तो एक तरह से वेश्या जैसा आचार है सिंहद्वार पर जो भिक्षा है वो तो भिग्या जैसा आचार है जैसे एक किमर्थम अनेन वेश्य किम अयमागछ दाती अनेत अन्य समय दास इत्यादि जैसे एक बेशा दरवाजे पर खड़े होकर के अपने ग्राहक की प्रतीक्षा देखती है कि ये व्यक्ति आ रहा है क्या मेरे पास में आ रहा है क्या इधर की तरफ क्यों आ रहा है अब वो व्यक्ति कहीं दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो विचार करती है कि अयम आगक्ष आ रहा है ये शायद मुझे पर्याप्त धन प्रदान करेगा विचार करती अरे ये तो मेरे पास में आया नहीं ये तो कहीं दूसरे अपने रास्ते से आगे बढ़ गया तो अन्यम इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया अयम अपरा समेत्य तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है ये शायद मेरा आज ग्राहक बनेगा आयम दास्य थी ये मुझे धन देगा वो भी आगे बढ़ जाता है तो फिर विचार करती है अन्य नाम दत्तम इसने भी नहीं दिया अन्य समयति शायद कोई तीसरा व्यक्ति मेरा ग्राहक आ जाएगा वो मुझे देगा तो जैसे उस की स्थिति है ऐसे ही एक भिखारी की स्थिति भी सिंह द्वार के ऊपर होती है कि ये व्यक्ति आया ये शायद मुझे कुछ दे जाए ये शायद मुझे कुछ दे जाए तो ये अच्छा किया कि उसने जो आशा लगा करके बैठी थी वो आशा लगा करके बैठना उसने बंद कर दिया क्योंकि आशा ही परम दुखम सुखमश परम सुखम आशा ही दुख है ही परम सुख है तो अब निराश होकर के बिना आशा रखते हुए बस एक जगह जाएंगे मिल जाएगा तो ठीक नहीं मिलेगा तो ठीक खेत बट रहा है वहां पर तो वो बटने के लिए ही है तो वहां पर आशा लगाने की जरूरत नहीं है क्षेत्र तो किसी धनिक ने कई भजन करने वालों के लिए लगाया ही है इसलिए वहां जाएंगे वहां से मिल जाएगा ऐसा विचार कर तो छत्र यथा लाभ छत्राभ उधर भरण मन कथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन क्षेत्र में जाएं जो मिल जाए वो ठीक मिल जाए मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो ठीक उधर भरण कर लिया मन में कोई आशा नहीं है कि ये आकर के हमको देगा ऐसी आशा नहीं है जब बट रहा है उस समय गए ले आए नहीं सुखे कृष्ण कीर्तन उस समय मन में कोई कथा नहीं है कोई इच्छा नहीं है सुख कीर्तन करते हुए विराजमान है एक तो बने पुनर्ताे प्रसाद और गोवर्धन शिलािलााला का दे ऐसा कहकर के श्रीमंद महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर विशेष रूप से कृपा की महाप्रभु के पास में एक गोवर्धन की शिला थी गोवर्धन के स्वरूप है एक गोवर्धन की शिला है तो गोवर्धन शिला और एक गुंजा माला महाप्रभु के पास में थी इस गुंजा माला को और श्री गिराज की शिला श्रीराज महाराज की जय राधा गिरधारी देव जी की जय तो श्री जो शिव ग्रह श्री ग्रधारी शिव ग्रह उनको कृपा करके प्रदान किया शिव महाप्रभु के सिस्वरूप विराजमान धन्य धन परम दिव्य और परम आशीर्वादात्मक दाता स्वरूप होकर के क्या? श्री गिरधारी विराजमान के श्रीमन महाप्रभ क्या श्रीहस्त के चिन्ह जहां पर विराजमान तो श्री उन राधा गिरधारी देव जी की स्वरूप को शला और श्री गुंजमाला इस गुंजमाला को प्रदान किया रवना को महाप्रु ने बड़ी कृपा की महाप्रभु इनके बैराग्य को देख करके बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि वैराग्य देख करके श्री कृष्ण चैतन्य भगवान अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं महाप्रभु की जितने भी भक्त हैं वे वैराग्य प्रधान होकर के ही विराजमान हैं और उनके वैराग्य को देख करके महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है पहले की बात है करीब तीन वर्ष पहले की बात है इस घटना के महाप्रभु ने जब गिरधारी शिला रवनाथ जी को रवनाथ दास जी को दी उसके लगभग तीन वर्ष पहले की बात है कि एक शंकरान सरस्वती जी ये कभी जीज यात्रा करने के लिए आए थे ये ब्रिज यात्रा करने के लिए आए थे और ब्रिज यात्रा होते हुए ये तीन वर्ष पहले वृंदावन ब्रिज से श्री गिरधारी शिला और ब्रिज से एक बड़ी सुंदर गुंजा माला जो पास पास गुथी हुई है सुंदर उस माला को लेकर यहां से वापस गए और उन्होंने श्री गिरधारी के स्वरूप को और उस गुंजा माला को दोनों को प्रदान किया ताहे सही शिला माला लाया गया यहां से श्री शंकरानंद सरस्वती जी ये उस माला को लेकर के गए पार्शे गाथा गुंजा माला बहुत घनी गुथी हुई गुंजा की माला है और गोवर्धन की शिला है दो ही वस्तु इन्होंने महाप्रभु के आगे समर्पित की महाप्रभु के सामने रख दी थी तीन वर्ष पहले की बात है ये इस घटना की रघुनाथ दास को दी उसके पहले की बात है श्री प्रभु इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करके बड़े संतुष्ट हुए और श्री महाप्रभु जब लीला स्मरण करने के लिए बैठे उस समय उस गुंजा माला को महाप्रभु अपने गले में लपेट ल गले में पहन और फिर श्री गिरधारी की गोवर्धन की शिला कि महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से पूजा कर सेवा कर रहे हैं गोवर्धन की शिला को कभी श्री प्रभु अपने हृदय से लगाएं, कभी से लगाएं, कभी नासिका जो है उससे उस माला को सूंघ उसे उस गुंज भगवत गोवर्धन शिला उसकी गंधल है कभी अपने माथे के ऊपर चढ़ाए नेत्र जले से ही शिला भीजे नरंतर महाप्रभु के नेत्र से निरंतर निरंतर अश्वधारा बह रही है और वो शीघ्रधारी की शिला गोर्धन शिला वो महाप्रभु के नेत्र के जल से भिज जाए शिला के कहन प्रभु कृष्ण कलेवर उस शिला को महाप्रभु कृष्ण कलेवर ही कह रहे हैं कि साक्षात कृष्ण है और कृष्ण और कृष्ण के कलेवर में थोड़ी अंतर है नहीं इसलिए उस शिला को साक्षात कृष्ण कलेवर कहकर के ही श्री महाप्रभु पूजन कर रहे हैं कृष्ण रूप में ही पूजन कर रहे हैं इस प्रकार तीन वर्ष बत्सर माला धारण महाप्रभु ने तीन वर्ष तक उस माला की पूजा की माला को धारण किया और श्री गोवर्धन शिव उनका पूजन किया और जब अत्यंत प्रसन्न हो गए श्री रघुनाथ दास के बैरांगी को देख करके तब श्री महाप्रभु ने उस सुगोर्धन शिला को और श्रीमाला को इनको रघुनाथ दास जी को कृपा करके प्रदान किया प्रभु कहे सही शिला कृष्ण विग्रह प्रभु इस शिला को कृष्ण विग्रह कृष्ण विग्रह की सेवा कर लू कृष्ण विग्रह की सेवा कर कृष्ण के स्वरूप कह करके ही उस शिला का वर्णन का विग्रह करके ही वर्णन करवा सेवा कर तुम कर आग्रह और श्री महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी से कहा कि शिला का शिला का तुम आग्रह पूर्वक इनकी तुम सेवा करना यह शला अपने पास में रखो श्री गोवर्धन इनके स्वरूप को अपने पास में रखो गिराजी को और इनका तुम आग्रहपूर्वक नृत्य पूजा किया करो नृत्य सेवा किया करो तो महाप्रभु ने श्री गिरधारी की सेवा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माथे पथराए ऐशिला कर तुम सात्विक पूजन बोले ईशिला का तुम परम वैराग्य व्यक्त हो पर व्यक्त तो होकर के सात्विक पूजन करते हुए इस का विराजमान हो अचराते पावे तुम कृष्ण प्रेम धन तुमको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी पूजन करने से दीक्षा के बाद में कृष्ण सेवा करना अर्चा सेवा करना यह साधक का कर्तव्य बन जाता है इसलिए नृत्य दीक्षा जब ग्रहण कर ली कंठी ले ली कंठी लेने के बाद में श्री कृष्ण सेवा करनी ही चाहिए एकदम विरक्त है तो मानसी सेवा करेगा यदि विरक्त नहीं है एकदम मानसिक सेवा नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक सेवा करने के लिए कहीं स्वरूप सेवा भी कहीं अपने पास में रखनी चाहिए और स्वरूप सेवा सात्विक रीति से ही करें चित्रपटी रखें भले या घर में कोई स्वरूप पधरा घर में जो उत्तम श्रेष्ठ जो स्थान है बीच का मध्य का उस मध्य के स्थान में श्री ठाकुर जी का शिव मंदिर बना करके वहां पर शिव के दीक्षा के बाद में नित्य सेवा करनी चाहिए चरण स्पर्श करना चाहिए यदि शिव ग्रह वह बारह अंगुल से छोटा है तो उसको कहीं भी रखा जा सकता है परंतु तो बारह अंगुल से यदि बड़ा शिव ग्रह है तो उसके लिए फिर शिखर वाला कहीं मंदिर बनाना पड़े तो आपने फ्लैट में रखना हो तो छोटा स्वरूप जो है उसको विशेष रूप से रखे शास्त्र में ऐसा विधान किया गया छोटा जो शिवग्रह है उसको कहीं रखना चाहिए और बड़ा शिवग्रह है तो फिर उसके लिए शिखर वाले मंदिर बनाने की आवश्यकता होगी तो रंगना से श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि तुम इस शिला का सात्विक पूजन करोगे और जल्दी से कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करोगे तो अर्चा पूजा की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है अर्चा कोई स्थापित करके अर्चा मान शिव शिव ग्रह शिव मूर्ति ठाकुर जी की उनकी स्थापना करके अब मूर्ति कोई भी प्रकार की हो सकती है लौगी आठ प्रकार की जो मूर्ति है उनमें किसी भी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई आ, किसी धातु की बनी हुई मृतिका की बनी हुई मनोमयी जलमयी किसी प्रकार की जो मूर्ति है वो आठ प्रकार की जो मूर्ति है एक करने में जिनका वर्णन किया उनमें कोई मूर्ति उनकी अवश्य ही पूजा करे तो पंत पूजन किया जाएगा शिव ग्रह का कभी भी दीक्षित व्यक्ति शिव ग्रह का पूजन घर में रखना ही चाहिए तो घर में जो उत्तम स्थान है उस उत्तम स्थान में ठाकुर जी को विराजमान करके वहां उनका नृत्य पूजन करे श्री गुरुदेव कोई संतगण उनके द्वारा श्री ठाकुर जी को सिंहासनारूढ़ करके वो पूजन करे ठाकुर जी को सिंहसनारूढ़ करने के लिए कोई बहुत बड़े वैदिक तंत्र विधान की या वैदिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है महापुरुषों के द्वारा पंचामृत करा करके श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर कर लेने से और तासा मविर्भु तत तत्व भगवान से ईश्वर चकाश ग्लोक के श्लोक है, श्लोक उन के द्वारा शिव ग्रह जो है उनका चरण स्पर्श करने से वो वो ही प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए कोई जलाधिवास अन्नाधिवास यज्ञ हवन वो सब करने की आवश्यकता नहीं है शिव ग्रह जो है वो शिव ग्रह को ला करके ताशा में आवेमान साक्षात मन्मत मन्मत हो और तत्व विष्णु भगवान से ईश्वर इत्यादि जो रास पंचाध्याय के मंत्र है उनके द्वारा ही ठाकुर जी की स्थापना करके और उनके द्वारा ठाकुर जी का पूजन किया जाए अभिष्ट जो शिव उन शिव को ला करके पंचामृत करा करके उनका पूजन और उनका पूजन फिर यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गौरव जैसा अपने शरीर को पसंद है वैसा ही ठाकुर जी को पसंद कराए ठाकुर जी को समर्पित करें माने जाले के दिनों में ग्रीष्म उपचार उष्ण उपचार ठंडे के दिनों में ठाकुर जी के ठंडक के उपचार फुहारा छिड़काव शीतल वस्त्र शीतल भोग इनको समर्पित करें तो ऋतु के अनुसार ठाकुर की सेवा करते हुए विशेष रूप से विराजमान श्री अपने घर में जो श्री विग्रह हैं उनको भी साक्षात्कृष्ट स्वरूप समझ करके विराजमान हो कहीं श्री हर और किन्हीं आचार्यों ने यह निरूपण किया कि वैष्णव के घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं वह जीव के ऊपर करने के लिए कृपा पूर्वक अनुग्रह करने के लिए वहां विराजमान हुए हैं परंतु श्री मंदिर में हवेली में जो स्वरूप विराजमान है वे विश्व धारक स्वरूप होकर के विराजमान तो एक है विश्व धारक स्वरूप परंतु घर में हर एक को घुसाया नहीं जाएगा घर में अपना कल्याण करने के लिए अपने परिवार का कल्याण करने के लिए श्री ठाकुर जी कृपा करके पढ़ा हैं तो एक है वैष्णवोदारक स्वरूप और दूसरा है विश्वोद्धारक स्वरूप परंतु तो घर में पूजन जरूर करना चाहिए दोनों में कोई अंतर नहीं है घर में जो स्वरूप विराजमान हैं, उनमें कोई न्यूनता हो ऐसी बात नहीं है और जो आचार्यों के द्वारा सेवित श्री गोविंद शिव ग्रह इत्यादि है वे भी साक्षात रूप से मेरे घर में ही अनुग्रह करने के लिए विराजमान है ऐसा ही साधक को निरंतर विचार करना चाहिए इसलिए अपने घर के स्वरूप की बहुत भाव के साथ में सेवा करें और ये विचार करें कि इस घर का स्वामी तो ये है और तो मैं इस घर का श्री प्रभु के आदेश से संचालन करने वाला एक ट्रस्टी होकर के विराजमान हूं एक व्यवस्थापक होकर के यहां पर विराजमान हूं और ये जो श्री प्रभु विराजमान है श्री विग्रह जो घर में विराजमान है श्री मंदिर में यह साक्षात शिव विग्रह है साक्षात तो जाको दर्शन इत्ते है ताको दर्शन उत्त और जाको दर्शन इत्ते है ताको दर्शन उत्त अपने घर के ठाकुर जी को खिलौना समझ करके नहीं बल्कि उनको साक्षात कृष्ण स्वरूप समझ करके ही वहां सेवा करते हुए विराजमान फिर भी श्री आचार्यों के द्वारा से भी जो बड़े मंदिर हैं हवेली हैं वहां पर भी जाकर के श्री मंदिर में जाकर के जो सेवा की जा रही है वहां पर एक कृपा है एक विशेषता है कि वहां कृष्ण कृपा भी विराजमान है और गोविंद दर्शन करने पर श्री रूप गोस्वामी की कृपा भी नाच रही है का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर श्री स्वामी जी की कृपा भी अपूर्व से नृत्य कर रही है कई प्रभुपाद की कृपा भी अपूर्व से नृत्य कर रही है इसलिए जो श्री विग्रह आचार्यों के द्वारा स्थापित मुख्य रूप में विराजमान हैं उनकी भी आराधना की जाए क्योंकि उनमें गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों का आस्वाद प्राप्त हो रहा है परंतु अपने घर में भले छोटा सा चित्रपटी ही है परंतु उस चित्रपट की भी सेवा बड़े आग्रह के साथ में स्नेह के साथ में सात्विक रूप में अपन करते हुए विराजमान इसलिए ऐशला तुम्हें सात्विक पूजन तुम्हारे पास में जो सेवा विराजमान है इस सेवा का सात्विक पूजन करते हुए तुम विराजमान हो और ये जैसा अपने को पसंद है वैसा ही ठाकुर जी को समर्पित करना और जैसा ठाकुर जी को समर्पित करते हैं वैसा ही श्री गुरुदेव को भी समर्पित करना यथा देहे तथा देवे यथा देवे और तथा गुरु जैसे देवता के लिए श्री ठाकुर जी के लिए हम सामग्री समर्पित कर रहे हैं इसी प्रकार श्रीमत गुरुदेव की सेवा में भी यथासाध्य उनके भी भजन में अंकुलता हो वैष्णव के भजन में भी अंकुलता हो इसका भी विचार करते हुए वहां पर भी कहीं ना कहीं सेवा कुछ न कुछ पधरानी चाहिए कुछ न कुछ सेवा करते रहना चाहिए तो महाप्रभु कह रहे हैं कि एक पूजा जल आर तुलसी मंजन ठाकुर जी के लिए एक कुंजा जल नित्य भोग लगा दो और तुलसी मंजरी तुलसी मंजरी इनको समर्पित कर दो सात्विक सेवा यही शुद्ध भाव्य कौनी केवल इतना सा स्नान करा देना और जल पधरा देना इतनी सेवा भी पर्याप्त है और विशेष रूप से सालग्रांति की और गिरधारी की सेवा उनमें तो केवल स्नान मात्र करा दिया चरणाम ले लिया और जल समर्पित कर दिया इतने में ही पूरी सेवा हो जाए वहां पर तो आरती और भोग और द्रव्य इन सब की भी आवश्यकता नहीं, करनी चाहिए अनिवार्यता नहीं है पंत तो सालग्रांति की जो सेवा है सालग्रांति की सेवा में बस स्नान मात्र ही उनकी सेवा है और विशेष रूप से इतने में मन नहीं भरता है केवल स्नान करा के बैठा दिए ठाकुर जी भूखे बैठे आ, मन नहीं भरे इसलिए यथा साध्य फिर ठाकुर जी के कुछ भोग चंदन तुलसी वो भी तो यहाँ पर श्री महाप्रभु ने जो उपदेश दिया वो बताया कि सेवा भार नहीं है सेवा ठाकुर की कृपा है सेवा को भार करके नहीं मानना एक कुंजा जल और तुलसी मंजिल केवल एक कुंजा जल भर करके रख दो तुलसी मंजरी ठाकुर जी के चढ़ा दो बस हो, हो गई सेवा पूरी सात्विक सेवा यही शुद्ध भावे करी इसी शुद्ध भाव से सात्विक सेवा करो दुई दिके, दुई पत्र, मध्ये, कोमल मंजरी जो तुलसी का दल है तुलसी दल उन तुलसी दल में दो पत्ती निकल रही हो दोनों दिशाओं में और बीच में एक मंजरी है बस इस तरह से मंजरी उन अष्ट मंजरियों को आठ जो तुलसी दल है उन आठ तुलसी दलों को परम परम श्रद्धा पूर्वक ठाकुर को समर्पित करें यदि आता है तो श्री गुरु गोस्वामी जी ने आठ जो मंत्र, है, वो मंत्र हैं वो आठ मंत्र दिए हैं राधा, बक्षे नाम पहला राधा माधव एक बक्षे नुगाष्टक पहला राधामाधव राधा माधव नाम युगाष्टक राधा दामोदर पूर्व राधिका माधव तथा बृष्वाणकुमी चौथा गोपिंदनंदन गोविंद से प्रिय सखी गांधवस्तथा निकुंजनागर गोष्ठकिशोर जनशेखर वृंदावनाधिप ये आठ मंत्र जो है आठ मंत्रों के द्वारा आठ तुलसी दल ठाकुर जी के समर्पित कर रुपये का युगल स्तोत्र है उस युगल स्तोत्र में ये आठ जो युगल हैं उन आठ युगल की वंदना है राधा दाप राधा माधव योग बक्शे नाम युग अष्टकम नाम योग नाम उनका एक अष्टक है तो ये आठ जो युगल नाम है उनका वर्णन किया गया राधा माधवियों ये तो बक्शी नाम युवाष्टक राधा दामोदर पूर्वक राधे का माधव तथा ब्रिशवान कुमारी तथा गोविंद नंदन चौथा हो गया गोविंद सखी गंधर्वा बावस था ये पांचवा हो गया नुकुंज नागरव यह छठा हो गया किशोर जन शेखरव यह सातवा हो गया वृंदावनाधिपृंदावनाधिप ये आठ so मंत्र तो ये अष्टमंत्र जो है अष्टमंत्र से वस्तली आठ तुलसी समर्पित कर दे तो सात्विक सेवा इस भाव से करते हुए विराजमान दि दिखे पत्र दुई दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, दोनों दो, दो पत्र और बीच में एक कोमल मंजरी, मंजिरी मत अष्टमंजरी मंजरी दी में श्रद्धा कवि तुलसी की आठ मंजरी उनको श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दिया जाए सेवा का ऐसा विस्तार कि उसका कोई सीमा नहीं और संक्षेप भी ऐसा ठाकुर भावक ग्राही होकर के विराजमान है भावग्राही जनार्दन हाँ जनार्दन भावग्राही होकर के विराजमान है इसने केवल तुलसी मंजरी इनको समर्पित करने पर भी पूरी सेवा हो जाए श्री इन अष्टमंजिली जो है वो अष्टम आठ जो तुलसी की मंजरी है वो ठाकुर जी को समर्पित कर दी गई जैसे इन अष्टमियों के द्वारा ही प्रवेश गोविंद उनकी सेवा की जाती ये उसमें मूल भाव रहा श्री हस्ते शिला दिया यही आज्ञा दिला श्री हस्त में शिला दे करके हाथ में शिला सौंपी और ये आज्ञा दी कि आनंदे को ना। आनंद रघुनाथ सेवा कौन से लागिला आनंद रघुनाथ महाप्रभु के द्वारा पधराई गई सेवा उसका सेवन करने लगे तो अन्य जितने भी प्रतिमाएं हैं उनकी तो प्रतिष्ठा करने में पूरे वैदिक विधि की आवश्यकता है परंतु तो श्री सेवा जो घर में पधराई गई उसके लिए वो कोई प्रतिष्ठा करा करके अन्नादिवास और जलादिवास और और दूसरे जो कर्म कांड के पूरे विधान हैं उन सबों को रमलम लम और सारे मंत्र जो है उनको बोल करके ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठान तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है अपने प्राणों की ठाकुर जी में प्रतिष्ठा इसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर तो था, में प्राण नहीं है श्री विग्रह में प्राण नहीं है अब हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं यह भाव नहीं है संतों से प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यही सुविधा करने में मिला कि अरे भाई प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो अपने प्राणों की प्रतिष्ठा वहां करो उनके चरणों में यही प्राण प्रतिष्ठा है मुख्य रूप से और जो शिष्टाचार की रीति रही वो शिष्टाचार की रीति भी रही जहां पर बड़ा मंदिर बना रहे हैं वहां पर तो माने अः सारे वास्तु प्रतिष्ठा भी हो रही है और नवग्रह और मात्र का और गणपति और ये और वो सारे जो सारे देवता हैं, उन सब उनकी प्रतिष्ठा और शंख चक्र गापद में सारे आयुधों की प्रतिष्ठा और ये हो रहे हैं और खम्भ कर रहा है और ये हो रहा है तो सब अपनी जगह है वो बड़े मंदिर की बात है जहाँ अपने घर में ठाकुर जी को पधरा रहे हैं वहां पर अपने प्राणों की ही ठाकुर जी में प्रतिष्ठा करनी चाहिए यथा साध्य ठाकुर जी की सेवा करते समय कहीं पवित्रता का भी विचार रखना चाहिए पवित्रता या अपरस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भगवत स्वरूप और शिव ग्रह जहां ठाकुर जी प्रभाव विराजमान है वो श्री मंदिर और शिव ग्रह ये दोनों के दोनों वैकुंठ रूप है ये दोनों के दोनों गोलोक रूप हैं, दिव्य वृंदावन स्वरूप हैं और दिव्य वृंदावन में माया का स्पर्श नहीं है इसलिए माई वस्तुओं से हम स्पर्श करके ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करेंगे ये विचार रखते हुए अप्रस है इसलिए हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी वे कहते हैं कि जासों सफरस चाहिए तासों अपरस नित्य और जासों अपरस चाहिए तासो चूहटो चित्त जासो सपरस चाहिए जिसका निरंतर निरंतर स्पर्श करना चाहिए तासों अपरस उनसे तो दूर हो रहे हो ठाकुर के चरणों का स्पर्श करना चाहिए उससे तो, तो जिसका सपरस चाहिए उस सपरस से तो अपरस कर रहे हो उससे तो दूर हो रहे हो तो सौ स्पर्श चाहिए जिसका स्पर्श चाहिए स्पर्श माने स्पर्श जिसका निरंतर स्पर्श करना चाहिए तासो उससे तो अपरस है उससे तो दूर हट रह रहे हैं और जासो चाहिए संसार की आसक्ति बेटा बेटी उनसे अपरस चाहिए उनसे आसक्ति हीनता चाहिए परंतु ताशो चोटो चित्त उनसे ही चित्त निरंतर निरंतर चिपक रहा है तो शिव वृंदावन के भगवत रसिके वो बड़ी सुंदर बात कह दी तो ये अपरस का जो सिद्धांत है वो अपरस का सिद्धांत केवल इस कॉन्सेप्ट को इस भावना को कहीं मन में विकसित करने के लिए है कि अब हम भगवत सेवा में हैं और भगवत सेवा में होने के कारण अब हम कहीं संसार की वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे संसार की वस्तुओं से अपने आप को अलग रखेंगे ये उसका मूल सिद्धांत है अपरस्कार वहां छुआछूत वाला सिद्धांत तत्वता नहीं है कि भगवत स्वरूप को और भगवत श्री मंदिर को चिन्मय स्थान मानते हुए वहां पर अब हम प्राकृत चर्चा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की प्राकृत चर्चा नहीं करेंगे ये नहीं कि मैंने वो मंदिर तो इसलिए जा रहे हैं कि बेटा बेटी की शादी करनी है सगाई करनी है वहां पे बैठकर के पंचायत करेंगे दुनिया भर के इसके लिए नहीं मंदिर जगत की निंदा स्तृति करने के लिए मंदिर नहीं है वो भगवत सेवा के लिए ही एकमात्र स्थान संसार की चर्चा करने के लिए वो स्थान नहीं तो श्री हस्ते शिला श्री हस्त में श्री जगन्नाथ श्री अः शिला जो है श्री गोवर्धन शिला वो महाप्रभु ने सोपे और आज्ञा दी श्री महाप्रभु जिस समय सेवा कर करें उस समय महाप्रभु के अंगूठे के निशान और तीनों उम्मीदों के निशान उस शिला में विराजमान दिव्य तो शिला पिघल रही है जहां पर अंगुष्ठ के जो निशान हैं, वो जहां विराजमान है श्रीमंद महाप्रभु के महाप्रभु के विशेषता है कि महाप्रभु के श्री अंग में ऐसा अद्भुत ताप कि जहां महाप्रभु प्रणाम करें वहां पर महाप्रभु के कहीं पंचांग प्रणाम के कहीं साष्टांग प्रणाम के जो चिन्ह है वो अंकित जाएं। हो जाए जहां खड़े होकर के श्रीमत महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करें वहां पर महाप्रभु के चरण चिन्ह जो कि अंकित हो जाए तो अनेक अनेक जगह अलालनाथ इत्यादि में श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रीमंद महाप्रभु के चरण चिन्ह महाप्रभु के दंडवत करने के प्रणाम करने के जो चिन्ह है कई जगह वे ये चिन्ह है वे चिन्ह विराजमान चिन चिन तो महाप्रभु में श्री श्रीरंग में ऐसा ताप के पत्थर भी कहीं पिघल जाए और वहां पर भी घटुओं के चिन्ह चरण के चिन्ह मस्तक के चिन्ह वक्षस्थल के चिन्ह कहीं अंकित हो रहे हो है, रहे हैं विराजमान तो वो अद्भुत तो श्रीम महाप्रभु का स्वरूप तो अपने श्री श्रीहस्त से शिला जब दी तो वो शिला जो है वो शिला में भी श्रीमद महाप्रभु के चिन्ह विद्यमान है आनंद रघुनाथ सेवा करने लगे हुए श्री रघुनाथ अत्यंत आनंद पूर्वक सेवा करने लगे और ये विचार कर रहे हैं साक्षात में सेवा कर रहा हूं जब घर में ठाकुर जी की सेवा करें दर्शन करें तब ये विचार करना चाहिए गोविंद के दर्शन करते समय कि साक्षात कृष्ण दर्शन कर रहा हूं ये भाव ही अपने हृदय में होना चाहिए ये कोई प्रतीक या कोई सिंबल का दर्शन कर रहा हूं ऐसा नहीं मानना मानना चाहिए कोई आइडल है उसका दर्शन कर रहा हूं ये नहीं मानना चाहिए ये साक्षात से प्रभु हैं ऐसा ही है भगवत दर्शन करते समय विचार होना चाहिए एक बेतस्ती दुई वस्त्र पिंडी एक खानी स्वरूप दामोदर आने वाले पानी अब उस समय एक बिलस्त का एक वस्त्री एक एक बिलस्त का एक वस्त्र तो एक एक बिलस्त्र के दो टुकड़े श्री स्वरूप दामोदर ने इनको दिए तो भाई एक को बिछा देना एक को ओढ़ा देना ठाकुर शैन कराते सर तो दो अब कपड़े कहां से आए ये तो परम रविना दास तो तो बिता दुई वस्त्र एक, एक एक बिते के एक एक बिलस्ते के दो वस्त्र दे दिए एक पिंडी खानी और एक बांस की या दलिया की एक पिंडी जो है वो पिंडी जिसमें सालाराम जी को गिरधारी को जहां पधराया जा सके एक पिंडी दे दी एक डिबी डिब्बी दे दी जिसमें एक नीचे बिछा दिया एक ऊपर से ओढ़ा दिया एक कपड़ा और स्वरूप जमगर ने एक मिट्टी का कुंजा ला करके इनको दे दिया ये भोग लगाते संतों के कुंजे की क्या महिमा श्री भगवत जी ने अनुरूप किया कि परम पावन तरु आप पानी जाको जल पीवत हित आवत मोहन राधा रानी तो परम पावन कुंजा करुआ को पानी संतों के करुआ का पानी बाबा का करुआ विराजमान बड़े बाबा यही परम पावन करुआ का पानी परम पावन होकर के विराजमान और उस करुआ के पानी से ही जाको जल पीवत ही आवत मोहन राधा रानी और संसार की जितनी भी खेचातानी है हृदय की जितनी भी कुवासनाएं हैं वे सब की सब संतों के आश्रम में आकर के महापुरुष जहां पर निवास करते हैं भजन करते हैं उन गुरुदेव के इस आश्रम में आकर के संतों के आश्रम में आकर के यदि वहां के प्रसाद को लिया जाए जल को लिया जाए तो जितनी भी दुर्वासनाएं हैं वो दुर्वासनाएं हृदय की दूर हो जाती करुआ का पानी पीने के लिए सब व्याकुल सब परम पावन पवित्र होकर के वो ब्रजरज का पानी अब पहले जो महात्मा थे वे तो वो करुआ इतना पवित्र कि उसके द्वारा सब काम हो जाए और करुआ चाहे कितने भी ग्रहण निकल जाए उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़े वो परम पावन होकर के विराजमान है परन्तु फिर भी कई दिन ताने दो करुआ फिर रखने लगे जैसे यहाँ पर एक कुंजा अलग से दिया और एक इनका अपना कर्वा है वो अलग है तो एक कुंजा अलग दिया ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी की जल का जो पात्र है झाड़ी, वो झाड़ी, जल की झाड़ी, वो अलग दी कुंजा अलग दिया और एक जो अपने व्यवहार का जो कुंजा है वो अलग के अपने व्यवहार की कुंजा से नहीं तो जो महा पहुंचे संत उनमें तो ये माना कुंजा ही चल जाए वो परम पावन होकर के विराजमान ऐसे पवित्र करता वो रीति कही जो परमहंसों की रीति है वो परमहंसों की रीति कुछ अलग होकर के विराजमान एक बित वस्त्र पिंडी एक खाने। एक एक बतस्त्री के दो वस्त्र दिए और श्री ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए एक आसन जो है वो आसन भी प्रदान कर दिया एक छोटा सा डब्बा उस डिब्बे के ही छेद वाला ठाकुर जी के स्वास, आ, हवा का संचार रहे और के भीतर और जब जगाना हो ठाकुर जी को मंगला करानी हो तो डिब्बे में से निकाल कर डिब्बे के ऊपर ही ठाकुर जी को बुराई मांग करती है पिंडी जो है वो पिंडी ही उनका सिंहासन भी बनती राधा हरिदेव जीव की जय ऐसे अद्भुत तो अलग से सिंहासन भी नहीं वो एक पिंडी जो है वही सिंहासन हो जाए वही उनकी शयन का स्थान हो जाए शैया भवन हो जाए उनका तो अद्भुत रूप से विराजमान तो एक पिंडी प्रदान की पिंडी माने एक आसन या एक दिव्या जिसके भीतर गिरधारी रख दे फिर उसको ही अपनी झोली में रखो भैया कहीं जाना हो तो अपने ठाकुर संग में विराजमान है गली में लटका लो कई जगह जो घर के भी स्वरूप रहे श्री जी जहां पर पधारते रहे वहां अपनी चोटी में ठाकुर जी को रखते चोटी में ठाकुर जी तो ये कहीं गले में लोकनाथ गोस्वामी जी गले में लटका करके और ठाकुर जी को रखते ठाकुर जी मिले तो गले में लटकाए कभी डोल जाना हो स्थिति में जाना हो लिया पेड़ के ऊपर टांग दिया फिर गले में लटका लिया झूलते हुए सदा झूला झूलते हुए थे। तो ये की जो रहनी वो अद्भुत होकर के बराज तो एक बेतस्त्री एक वस्त्र बिते के दो टुकड़े वस्त्र के एक खाने एक दिव्या जो उस आसन के रूप में है और स्वरूप गुसाई जी ने एक कुंजा दे दिया कि ये अपने पास जी के भोग लगाने के लिए जल पीने के लिए ऐ मतलब नाथ करियन पूजन पूजा काले देखे शिलाजेंद्र नंदन और पूजा जब कर रहे हैं उस समय शिला को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन रूप में ही देख रहे हैं अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनको बिल्कुल तो ब्रजेंद्र नंदन ही मांगना चाहिए कि साक्षात मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ये यहां पर पधारे हैं मैं कोई प्रतीक पूजन नहीं कर रहा हूं कोई सिंबल की पूजा नहीं कर रहा हूं कोई किसी के भगवत स्वरूप की कोई प्रतिमा बना करके उनके प्रतिमा का अर्थ होता है समान कहते हैं ना प्रतिम माने जिसकी प्र, जिसकी समानता नहीं है प्रतिमा मानी समानता मैं मिलता जुलता तो प्रतिमा नहीं कहेंगे वैष्णव का कभी भी प्रतिमा नहीं कहते वैष्णव है। कहते हैं कौन स्वरूप विराजमान है आपके यहां पर कौन से स्वरूप विराजमान है तो जो वैष्णवों की बोली है वो स्वरूप की है कौन सी मूर्ति विराजमान है <laughs> अच्छा नहीं लगता है कैसे बड़ा लगता है मुंह से मुंह से निकलने में थोड़ा कठिनाई होती तो प्रतिमा या मूर्ति नहीं कहकर के वो साक्षा स्वरूप रहती इसलिए स्वरूप कहकर के ये उसको बोधित किया जाता है कौन स्वरूप विराजमान है ठाकुर जी निज रूप में ही वहां पर भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए पढ़ा दे तो पूजा काले देखे शिला ब्रजेंद्र नंदन उस तो श्री गोवर्धन शिला को ब्रजेंद्र नंदन ही ये समझते हैं ब्रजेंद्र नंदन ही उसमें देखते हैं श्री गोवर्धन श्री विग्रह गोवर्धन शिला यह राधा लिंगित कृष्ण है श्री राधिका से आलिंगित कृष्ण युगल सरकार एक ही जगह विराजमान है आलिंगित होकर विराजमान है यह विचार श्री जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो भी राधा लिंगित कृष्ण स्वरूप है बलभद्र अलग है सुभद्रा जी अलग है और श्री जगन्नाथ जी राधालिंगित कृष्ण होकर के ही विराजमान श्री में राधालाल गोविंद गोपीनाथ राधा वल्लभ बिहारी जी सात एक एक ही उत्पन्न हुए राधा िंगित कृष्ण होकर के ये बे विराजमान गोविंद जी भी पहले एक अकेले फिर बाद में श्री गोविंद जी के पास में श्री राधा रानी के स्वरूप को पधराया गया श्री प्रताप रुद्र महाराज ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के लिए स्वरूप भिजवाए अब श्री गोपीनाथ जी के पास में स्वरूप आने में देर हो गई तो गोपीनाथ जी के पास में एक कोई दूसरे स्वरूप थे श्री राधारानी के उनको पढ़ा दिए अब गोपीनाथ जी लंबे और राधाणी गुट्टी तो जरा जोड़ी जम नहीं रही थी तब श्री प्रताप नारायण ने अलग से बड़ी जोड़ी की श्री राधा रानी भिजवाई अब वो राधा रानी जो है उनकी जगह राधा रानी पहले से विद्यमान वहां पे तो अब विचार आया क्या करे बुद्धि दोनों राधा रानी के दो स्वरूप है तो फिर बड़ी जो राधारानी आई जोड़ी के वो तो फिर बाइयों और विराजमान के और पहली वाली जो है उनको दायरी होती तो गोपीनाथ जी में दो प्रिया जी विराजमान गोपीनाथ जी में दो, दो प्रिया जी होकर के विराजमान गोविंद के साथ में श्री राधारानी के शिव ग्रह उनको आए पहले कहीं लक्ष्मी जी के रूप में इनकी पूजा होती थी जगन्नाथ मंदिर में ही कहीं आसपास लक्ष्मी जी के रूप में पूजा होती थी फिर भी जब तो वृंदावन प्रधान में फिर युवक हो गए सत्रह वर्ष बाद सोलह वर्ष बाद प्रकट होने के तो सत्रह वर्ष तक तो सेवा साथ साथ ही माने अकेली आके, ही रही श्री गोविंद जी केवल गाधी जो सेवा है वो गांधी सेवा भावना में विराजमान रही फिर शिवप्रिया जी फिर साक्षात रूप में विराजमान हुई मदन मोहन जी के साथ में भी शिवप्रिया जी विराजमान हुई मदन मोहन जी का स्वरूप तो सदा ही युगल स्वरूप होता है मदन मोहन कहने का मतलब यह है युगल स्वरूप जहां युगल होंगे वही मदन मोहन होंगे वे मदन मोहन कहलाएंगे और श्री गोपीनाथ जी में फिर दोनों प्रिया विराजमान हुई हैं गोपींदनाथ जी के दोनों स्वरूप साथ और श्रीप्रिया जी विराजमान ऐसे विराजमान तो पूजा काले देखे शिलाए ब्रजेंद्र नंदन पूजा काल में श्री ब्रजेंद्र उनका ही दर्शन कर रहे हैं प्रभुर सुहास्त्र दत्त गोवर्धन शिला श्री प्रभु ने अपने हाथ से श्री राधा राधालिंग कृष्ण स्वरूप में श्री गोवर्धन शिला मुझे पधाई है मेरे माथे पधराई है ऐसा विचार करके चिंत रघुनाथ प्रेम भाषी गेला श्री रघुनाथ प्रेम में डूब गए बह गए हैं जल तुलसी से सेवा करने और उसमें ही इनको परम परम सुख की प्राप्ति हो शोड छोट शोड़ चार पूजा है यथ सुख ना है चार पूजा से जितना सुख नहीं मिले उतना सुख केवल तुलसी तुलसी पत्र चढ़ा देना और जल की कुंजा भर के रख देना इतने में सुख मिल जाए मते कथो दिन करें पूजा ऐसे बहुत दिन तक कुछ दिनों तक पूजा की सौरभ गोसाई बोले बोले भाई ठाकुर को कुछ भोग तो लगाओ <laughs> केवल नवाई दो, बैठा दो यदि कुछ भोग तो लगना चाहिए ठाकुर की तो भाव में पूजा हो रही है भोग भोग केवल स्नान कराते जल की कुंजा भर के रख देना इस तरह सेवा हो रही थी तो श्री सरोग दामोदर उनसे कहा कि अष्ट कौरी खाजा संदेश करो समर्पण कि आठ कौरी उनका खाजा संदेश ये ठाकुर जी को समर्पित कर उसमें कौड़िया चलती थी तो आठ कौड़ी का जो खाजा संदेश है वो तो खाजा संदेश ठाकुर जी को कुछ भोग भोग भोग भी लगा दिया करो भोग नहीं लगाते हो केवल स्नान करा हो और तुलसी दिल चढ़ा करके बढ़ जाते हो तो कुछ भोग भी लगा दिया करो शुद्धा कोरे दिल से अमृत सन ये शुद्धा पूर्वक श्री ग्रधाजी को समर्पित करते हैं जो भोग जो है वो अमृत के समान सुखदायी होकर के विराजमान है तब अष्ट कौरी खाजा करे समर्पण तब ये आठ कौरी मूल्य का जो खाजा है उसको ले आए ठाकुर जी को समर्पित करने स्वरूप आज्ञा गोविंद ताहे करे समाधान और स्वरूप की आज्ञा से गोविंद ने यह सारा समाधान कर दिया कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम नित्य खाजा खरीद करके लाओगे और ठाकुर जी के भोग लगाओगे तो इनको दोगे तो ये फिर भोग लगाएंगे नित्य बजकार कहाँ जाएंगे बाजार में खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे परम व्यक्त है रघुनाथ दास को तो तो गोविंद को ये आदेश प्रदान किया कि तुम इनका समाधान करोगे रघुनाथ से ही शिलामाला पाये गोसाई अभिप्राय यही भावना कौरेला जिस समय माला धारण कर रहे हैं शिला माला प्राप्त की उस समय इनने मन में यही भावना की कि शिला दिया गोसाई मोरे समला गोवर्धन कि श्रीमंद महाप्रभु ने अब मुझे जाने की आज्ञा दी है गोवर्धन शिला दी तो इसका मतलब है कि अब श्री प्रभु ने गोवर्धन जाने की मुझे आज्ञा दी है और गुंजा माला दिला राधिका चरण और गुंजा की जो माला दी है इसका तात्पर्य है कि गोवर्धन जाओ ब्रिज में निवास करो और राध का दास स्वीकार करके रहो क्योंकि जब तक कृष्ण प्रीति तब तक, तक दृढ़ नहीं होगी जब तक तीन शर्तों को पाला नहीं जाए रवनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने जैसे श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी से कहा अनाराध्य राधा पदाम भो जुग्मम अनाश्रित वृंदाट्यम तत्पदाक असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्ताम तुम कहते हो तो ये हो, हो श्याम रंग रंगी पर श्याम रंग रंगना ये सब फीका माना जाएगा जब तक तीन शर्त पूरी नहीं होंगी तब तक, तक श्याम सिंधु के रस में अवगाहन नहीं होगा पहली शर्त बोल मैं कृष्ण दास हूं ये मानने से काम नहीं चलेगा रस की सर्वोत्तमता प्राप्त करनी है तो अपने आप को राधिका दासी करके मानो कृष्णदास मानने से काम नहीं चलेगा कृष्णदास मानने पर ऐश्वर्य कहीं ना कहीं आ जाएगा परंतु तो राधिका दासी मानने पर कृष्ण के माधुर्य का ही सर्वदा प्रधान रूप से चिंतन होगा तो जो राधिका दासी है उनको ऐश्वर्य तो आ जाएगा परंतु तो ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि नुकुंज का ऐश्वर्य क्या कहना नुकुंज में जितना ईश्वर्य उसको क्या वर्णन किया जाए परंतु किसी का भी नुकुंज के ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं है जितनी भी सखी है ललता विशाखा इत्यादि उन सबों का केवल रस में ध्यान है श्री प्रियालाल के सुख में माधुर्य में ध्यान है ऐश्वर्य में ध्यान नहीं इसे कृष्ण आराधना करने पर ऐश्वर्य की ओर ध्यान चला जाएगा परंतु तो श्री राधा के साथ में कृष्ण की आराधना है तो वहां पर तो केवल माधुर्य का ही एकमात्र ध्यान किया जाएगा अन्य किसी दूसरी वस्तु का ध्यान नहीं किया जाएगा आनंद की पराकाष्ठा यदि है, तो वह आनंद की पराकाष्ठा श्री राधिका रणी ग्रंथ गंतर डूल रही है अद्भुत स्वरूप होकर के विराजमान सामरे चंद्र गोविंद रंग रंग रंगी सावरे चंद्र श्याम सुंदर और उनके गोविंद के रंग में रंगी हैं अपूर्व से और दूसरी कोकिला जो बोल है, दूसरी कोयल भी बोल रही है श्री आदवाणी जी युगल शतक उसमें श्री भट्ट जी भी वंदना कर रहे हैं श्री की महिमा का गायन कर रहे हैं वहां पर एक पद है आदवाणी का आदवाणी पर युगलवाणी श्री हरि श्री महावाणीकार श्री जो हरि व्यास देवाचार्य महाराज उनके गुरु हैं श्री श्री भट्टी जी और उनकी वाणी उन्होंने सौ पद लिखे उन सौ पदों का ही सौ से कुछ ज्यादा भी है तो सौ सौ पद जो लिखे वे ही मूल पद रहे उसको आदिवाणी संप्रदाय में कहा गया और महावाणी को आदवाणी का ही मूल सूत्र कहा गया और अभी भी समाज की एक परंपरा है संप्रदाय में कि वहां पर जब भी समाज होगा महावाणी जी का पाठ होगा तो महावाणी जी के पाठ के पहले एक पद श्री आदवाणी जी का अवश्य गाया जाए योग शतक का एक पद गा करके फिर महावाणी जी का पाठ किया जाए तो ये एक शिष्टाचार भी एक परंपरा भी वहां पर समाज की परंपरा में समाज गायन की जो परंपरा है उस परंपरा में ये परंपरा विद्यमान तो आदवाणी जी का ये एक पद है कि श्री राधे का आज आनंद में डोल ये आनंद में श्री राधे का डों रही है और उस समय सुंदर जो वस्त्र हैं, उनको धारे नीलवल पहले पट नीलवल सोने की कंचन के हारावली कंचन के हार सोने के हार उनको धारण किए हुए हैं और हाथ में मुकुर निज रूप तोले, हाथ में लेकुर लेकर के अपने रूप को तोलती हुई विराजमान हैं और श्री किशोरी जी की जो अपूर्व वो महिमा वो शोभा वो ऐसी जो श्याम सुंदर के शील की गांठ को भी खोलने वाली ऐसे शाम चंदर जी जिनके ऊपर विमोहित हो जाए बोलो श्री राधा रानी की जय ऐसे अपूर्व जो माधुर्यूर्व माधुर्योर किशोर तो श्री रघुनाथ जिस समय सेवा कर रहे हैं उस समय ऐसे। तो कुछ न कुछ भोग तो चाहिए तो कहा आठ कोडी जो है वो आठ कोडी का खाजा ये सारी व्यवस्था गोविंद करेंगे गोविंद सारी व्यवस्था कर रहे हैं रघुनाथ शिलामाला पढ़ाए या वे यमुना माला इनको प्राप्त किया तो ये समझ गए कि शिला देकर के श्री महाप्रभु मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने अब तुमको गोवर्धन समर्पित किया और गोवर्धन के पास ही श्री राधा कुंड में तुम गोवर्धन की तरह में तुम व्यवास करो तो ये महाप्रभु ने आदेश प्रदान कर दिया है गुंजा माला का तात्पर्य है कि श्री राधिका के चरणों का आश्रय करना क्योंकि अनाराध्य राधा श्री राधिका के चरणों का अपना अभिमान रखना चाहिए मैं राधिका दासी हूं का लक्ष्य है युगल की सेवा करना क्योंकि राधिका का अपना सुख है ही नहीं श्री राधिका का जितना भी सुख है वो युगल का सुख ही है प्रिया जी, जी का लालजी के लालजी का सुख प्रिया जी का दूसरी शर्त है अनाश्रित वृंदा काम श्री गोवर्धन वृंदावन उनका आश्रय ग्रहण करो तब जाकर के प्रेम पक्का होगा और तीसरा है रसिक जनों का निरंत निरंत संग भाव गंभीर चित्ता जब तक भाव गंभीर चित्त वालों के साथ में संभाषण नहीं किया जाएगा तब तक कुत श्याम सिंधु रस्याह श्याम सिंधु के रस में अवगाहन नहीं हो सकता है अनंत गुण रघुनाथिर की करेखा श्री रघुनाथ के अनंत गुण है उनकी क्या वर्णन किया जाए अद्भुत अद्भुत होकर के विराजमान उनका भजन जो है वो कैसा है रेखा। कल वर्णन थे, बीच में कुछ छूट गया था वो प्रसंग इसलिए आज इसको ले लिया कहीं दो पन्ना पलट के चपक करके निकल गए होंगे <laughs> तो ये त्रुटी हो बन जाती <laughs> तो रघुनाथ के नियम वो अद्भुत पाषाण की रेखा हो करके विराजमान है इसलिए आनंद पूर्वक श्री इस प्रकार भगवत भजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं ये हमने श्री दास उनके वैराग्य का जो चरित्र चा, है उसको निरूपण किया अब श्री रघुनाथ उनके वैराग्य का एक चरित्र निरूपण कर रहे हैं कि कि निरूपण करेंगे कैसे सारा हुआ जो जगन्नाथ जी के प्रसाद जो बाद में सड़ जाता है उस प्रसाद को भी धोकर के और श्री रघुनाथ उसको खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और महाप्रभु ने कैसे मांग करके उस प्रसाद को ग्रहण किया जगन्नाथ जी के प्रसाद को इनके यहां से मांग करके खाए बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय गौरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गो गो श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय पुला वंदे हरि लाल की जय जय